कस्तूरीलकम लटपटल वक्षस्थले कौस्तुभम ना करतले भरमौक्तिकले करे कंकण हरि हरिचंदन सुललिता कंठे च मुक्ता गोपस्त्री परिवेश विजयते तो गोपाल चूड़ा मणि अहो <coughs> सुमनसो मुताज्र्य हरे न्यज पुन ka va har mar basa nama kamal na bha नम कमल मे नम कमल पद नमस्ते कमल यो ब्रण विदा पूर्व यो वैद प्रणति तस्म तग्वत्मु प्रकाशम मुक्षुर वै प्रपद्ये प्रपदे आत्म परमनिष्काम काम परमनिष्का परमहंस मृग्यमान पुंडलीकाेमरसपरिप्लुत महानुभाव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 भगवान की अब आप लोग सावधान हो जाएं मैं कौन मेरा कौन इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया यद्यपि प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा कुछ लोग अध्यात्मवाद को भी सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं किंतु यह सर्वथा असंभव है वेदांत में वेद व्यास ने एक सूत्र बना दिया तर्क दो एक ग्यारह नैशा मतिरापन्या कठोपनिषक तर्क की गति या प्रत्यक्ष की गति भौतिक जगत में ही वो भी कुछ मात्रा तक होती है और सब सिद्धि वेदों के द्वारा होती है अतः वो वेदों के द्वारा हमने जाना कि एक कोई ऐसा तत्व है जिसे यदि जान लिया जाए तो सब का ज्ञान हो जाता है शौनकाधिक परमहंसों ने वेद में पूछा भगवो विज्ञाते जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है अंगिरा से पूछा उन्होंने कहा दो विद्य भेद तब्य परा चै परा तथा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदेदो अथर्वेद शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तम छो ज्योतिषम अर्थात चार वेद छे उपेद इनके द्वारा तत्व ज्ञान करो फिर परा या तद्क्षर मधिगम्य थे फिर परा विद्या से भगवत कृपा प्राप्त करो तो भगवान का ज्ञान होगा और जब भगवान का ज्ञान होगा तो भगवान के जितने हैं उनका ज्ञान अपने आप हो जाएगा तो भगवान का ये मैं भी है हमको मैं और मेरे दो का ज्ञान करना है तो मेरा तो भगवान है और उसका मैं हूं अर्थात भगवान का ज्ञान यदि कर लिया जाए जिसको वेदों ने बार बार ब्रह्म कहा है पुराणों में उसको परमात्मा नारायण विष्णु भगवान कृष्ण आदि कहा है उसका ज्ञान आवश्यक है वैसे तो वेदों में कहा गया कि तीन तत्वों का ज्ञान आवश्यक है भोक्ता भोग्यम प्रतार लेकिन एक तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लो तो शेष अन्य तत्वों का ज्ञान स्वयं हो जाएगा कस् ज्ञाने नाखिलम भवति। गोपाल तापनीय परिषद ने भी प्रश्न हुआ दूसरा मंत्र तो उत्तर दिया गोपी जन बल्लभ ज्ञान अखिलम तम भवति तीसरा मंत्र गोपाल तापनीय उपनिषद ठीक तो ब्रह्म का भगवान का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए फिर कैसे होगा ना बिन नावेदिन मनतेम सात्यायनी उपनिषद का चौथा मंत्र बिना वेद के ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता अच्छा चलो वेद के पास गए वेद ने कहा अपाणि पादो जवनो गृहता पश्चात चक्षुषो त्यकर्ण सवे वेद्यम न चाहता वो सबका ज्ञाता है उसका ज्ञाता कोई नहीं हो सकता तीन उन्नीस श्वेता चतुर् अरे वो ज्ञाता है गे ही नहीं है विज्ञात मरे केन भी चार पांच पंद्रह बृहदारण्य को उपनिषद उसके जनाने से सब जाने जाते हैं उसको कौन जानेगा वो इंद्रिय मन बुद्धि का प्रकाशक है प्रकाशक से प्रकाशित तत्व अपने प्रकाशक के प्रकाशक नहीं हो सकते अनैचुरल फिर उन्ही वेदों ने कहा किंतु अनंत जीवों ने ब्रह्म को जाना है इसलिए सब जीव जान सकते हैं कल्याण के तीन मार्ग बताए कर्म ज्ञान भक्ति बाकी मार्ग और भी बहुत से हैं और बनते जा रहे हैं बनेंगे लेकिन वो इन्हीं तीन के ही अंतर्गत है क्योंकि हम सत्य आनंद ये तीन भगवान के अभिन्न स्वरूप के अंश हैं तो सत का स्वभाव है कर्म चित का स्वभाव है ज्ञान आनंद का स्वभाव है प्रेम भक्ति तो फिर कर्म पर विचार किया गया तो वेदों ने कहा कि कर्म से केवल भौतिक सुख मिल सकते हैं यश्रिया मेंिश्रम परो बारह बारह तिरपन संसार का यश और संसार के सुख ब्रह्मलोक तक के ये सब तो कर्म धर्म से मिल सकते हैं लेकिन मैं कौन मेरा कौन ये भौतिक नहीं है इसलिए इनका ज्ञान नहीं हो सकता इसलिए माया निवृत्ति अथवा परमानंद प्राप्ति भी नहीं हो सकती इसलिए इसका तो दूर से ही परित्याग कर दिया जाना ठीक है अब एक ब्रह्म के पाने की बात आई है तो कर्म से मतलब ही क्या है अरे जब संसार के सुखों को हम अनुभव कर चुके यहा आनंद नहीं है तो हम इतना परिश्रम करें धर्म में सड भी संपद्यते संपद्यड भी ग्यारह इक्कीस पंद्रह छड़े कड़े नियमों से धर्म का पालन होता है और मिलेगा क्या यही संसार का सुख लोग कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूआ क्या लाभ हुआ अरे भाई हमको तो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है ना हा तो ब्रह्म के दो स्वरूप हैं दोनों के उपासक एक ज्ञानी एक भक्त बस अब जिसको भगवान न चाहिए दुख निवृत्ति न चाहिए चप्पल जूते ही चाहिए तो वो कर्म धर्म का पालन करे लेकिन कलयुग में वो भी असंभव है अरे एक वेद मंत्र के एक शब्द के एक अक्षर के एक स्वर में गलती हो गई थी तो बृत्रासुर ने जो जग किया था इंद्र को मारने के लिए इसके बजाय वो स्वयं मारा गया इंद्र ये मंत्र था कि इंद्र का शत्रु बढ़े तत्पुरुष लेकिन आज दुदात की जगह अंत्योदात कर दिया चोरी से ऋषियों ने चालाकी से शब्द वही रखे तो तत्पुरुष समास की जगह बहुब्रीह सम हो गया इंद्र शत्र तो उसका अर्थ हो गया कि इंद्र बड़े और बितासुर मारा जाए। इतना कठिन आज कलयुग में ऐसे वेद मंत्र के सस्वर पाठी कह कहा है तो निराकार ब्रह्म के विषय में विचार किया गया उसका जो पहला अध्याय पढ़ने का विषय आया तो बताया गया कि पहले मन को बस में कर लेना तब आना पढ़ने दाखिला तब देंगे जैसे हमारे संसार में बी ए पास कर लो तब एलएलबी में दाखिला होता है तब वकील बनने की सोचो पहले ग्रेजुएट हो कराओ भाजी हम इतना पंद्रह साल पढ़े ग्रेजुएट हो अरे हम सीधे वकील बनना चाहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता ऐसे ही पहले मन पर पूरा कंट्रोल हो जाए मन शुद्ध हो जाए पूर्ण निर्भिण हो जाओ संसार में कहीं अटैचमेंट का लेस न रहे तब पढ़ाई शुरू होगी था तो ब्रह्म जिज्ञासा हमारे इस समय सात अरब में सात आदमी शायद ही मिले कल युग में तो असंभव ही है लेकिन जिस युग में संभव भी था अर्जुन सरी के उर्वशी पर विजय पाने वाले के लिए भी भगवान ने कहा क्लेशोदीक अव्यक्ता सक चेत अव्यक्ता ही गतिरुख देहवाप्यारह पांच गीता अरे ब्रह्मा ने कहा आरोह्य कृष्ण परम पदम तत पतो न धृत जोष्म दस दो बत्तीस अंतिम चोटी पर पहुंच करके भी ज्ञानी का पतन हो जाता है पहली कक्षा की बात कौन करे अज्ञान भ्रांति आवरण ये तीन परोक्ष ज्ञान चार अपरोक्ष ज्ञान पांच और आगे बढ़ा दुख निवृत्ति और सातवीं भूमिका पर गया तृप्ति ये सात भूमिका है ज्ञान की एक से एक ऊंचा प्लास तो सातवीं भूमिका पर जाकर भी पतन हो जाता है शंकराचार्य ने भी मान लिया योगो आरूढ़ हमारे पूर्वज मनु महाराज ने भी कह दिया ज्ञानम क्षरत क्यों इसलिए कि ज्ञानी सातवी भूमिका पर पहुंचकर कहा जाता है पृथ्वी से परे जल जल से परे तेज तेज से परे वायु वायु से परे आकाश आकाश से परे अहंकार अहंकार को भी क्रॉस कर जाता है मैं को मैं मेरा और ध्यान ये त्रिपुटी कहलाती है ये ध्याता ध्येय ब्रह्म और ध्यान ये तीनों समाप्त जब मैं समाप्त तो वो भी समाप्त मैं जब समाप्त कर दिया ज्ञानी ने तो मेरा भी समाप्त हो गया और ये ध्यान भी समाप्त हो गया तो त्रिपुटी समाप्त हो गई ध्याता ध्यय ध्यान तीनों गए ज्ञानी का भी योगी का भी अंतिम क्लास बता रहा हूं मैं लेकिन भक्त का ये तीनों रहता है न ध्याता जाता है न धेय श्री कृष्ण और न ध्यान सब रहते हैं तो ये तीनों हो समाप्त होने के बाद दो बचे एक महान महत् तत्व और एक प्रकृति माया इन दोनों को ज्ञानी नहीं लांग सकता करोड़ों कल्प साधना करके भी इसलिए न ब्रह्म ज्ञान होगा और न तो माया निवृत्ति होगी मोक्ष होने का सवाल ही नहीं वो तो सकामी है ज्ञानी मोक्ष चाहता है कामना है उसकी उसका ब्रह्म तो कुछ कर नहीं सकता मैंने बार बार आपको बताया है ब्रह्म में तो सब शक्तियों का विकास होता ही नहीं उसको तो सगुण साकार भगवान राम कृष्ण के पास आना पड़ेगा उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता जी का चैलेंज है न राम चंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु बिशान, जी जिमिथल बिनु जल रही न सकाई कोटिभा को करई उपायी तथा मोक्ष सुख सुन खगराई रही न सक हरी भगति बिहाई बिना भक्ति के मोक्ष हो ही नहीं सकता विनिश्चितम बदाम ते हरिम ना भजंती ये अन्यथा मेरे अन्यथा वचन नहीं है चैलेंज पूर्वक है माया जाएगी नहीं सो दासी रघुबीर की बका करो मिथ्या मिथ्या अरे मिथ्या नहीं है रघुबीर की दासी है छुट न राम कृपा बिनु नाथ कहा चैलेंज पूर्वक करे बिना राम कृपा के माया नहीं जाएगी रजत सी पास जिमी यथा भानु कर बारी यदपिमृषाति काल लेकिन भ्रम न सकोटारी अजासु कृपा अस ब्रह्म मिट जाई गिरी कृपालु कृपालुरुराई भगवान को जान राम कृपा बिनु सुनु खगराई जान न जाई राम प्रभु ताई बिना भगवान की कृपा के न भगवान को जानोगे न माया जाएगी न ब्रह्म जाएगा सात धोखा नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान भेषजी कोटिन करिय न जा हरिया काम क्रोध लोभ मोह नहीं जाएंगे ये माया के बड़े बड़े सेनापति हैं करोड़ों दवा कर डालो क्योंकि तुम जो कुछ भी करोगे माई उपकरण से करोगे इंद्रिय मन बुद्धि माइक तुम्हारा ध्यान भी माइक ज्ञानियों का ध्यान भी माइक योगियों का ध्यान भी माइक अरे मन से ही तो करेंगे भगवान का ध्यान कैसे कर सकते हैं आप भक्तों का ध्यान भी माइक हा है माइक लेकिन उसको भगवान दिव्य बना देते हैं वो भगवान के बल पर है ना इसलिए वो बना लेते हैं अब तुम्हारे पास तो तुम्हारा अपना ही बल है और तुम्हारा ब्रह्म जो है वो तो कुछ करता ही नहीं तो ज्ञान से भी हमने नमस्कार किया हो भक्ति की शरण में गए भक्ति के विषय में जब जाने लगे तो खड़े हो गए कुछ लोग उनने कहा साहब हमको आपका भगवान नहीं चाहिए स्वर्ग चाहिए हा हा ठीक है देखिए हमारी भक्ति देवी ऐसी है जैसे कल्प वृक्ष होता है उसके नीचे बैठ करके जो मांगो मिल जाता है वेद कहता है भक्तिया असाध्यम न किंचित्रिपादिभूत नारायणोपनिषद भक्तिया सर्व त्रिपाद यहां त्रिपादिभूत नारायणोपनिषद आठ एक भक्ति से सब कुछ मिल जाता है एक बार नवजोगीश्वर ऋषभ के सौ लड़के थे भगवान के अवतार थे ऋषभ उनके सौ पुत्र थे एक तो भरत थे उन्हीं के नाम पर ये पड़ा है भारत वर्ष पहले इसका नाम था जनाभ वर्ष और उन्हीं में से सौ पुत्रों में से नौ जोगीश्वर हो गए थे ऐसे वैसे जोगीश्वर नहीं भक्ति करके ब्रह्म का दर्शन करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके और सारे विश्व में आकाश से घूमा करते थे स्वच्छंद लेफ्ट राइट नहीं मन से सोचा इस ब्रह्मांड में इस लोक में इस जगह पहुंच जाए पहुंच गए विदेह तो नि बहुत बड़े राजा थे और विदेह भी थे जनक की तरह वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे वहां पहुंच गए उन्होंने बहुत सम्मान किया पूजा उजा किया फिर प्रश्न किया कल्याण का मार्ग बताइए भक्त का लक्षण बताइए कई क्वेश्चन किए उसी के संबंध में बताते हुए पहले योगीश्वर कवि थे कवि उनका नाम था उन्होंने उत्तर दिया भक्ति विरक्ति रन चैषत्रिक प्रपद्यम से तुष्टि पुष्टि इत्यचूतांग्रिम भजत नुवृत् भक्तिर्भगव प्रबोध वंती वैभागवतस्य राजन् राजंस तथा पराम शांति मुति साक्षात ग्यारह दो बयालीस ग्यारह दो तैतालीस भागवत देखो भक्ति करने से क्या होता है ये बता रहे हैं अच्छा ये बताओ आप लोग खाना खाते हैं हाँ उससे क्या होता है क्या होता है पेट भरता है और क्या होता है हम्म अरे बहुत कुछ होता है आप तो डॉक्टरों से पूछिए जब आप खाना खाते हैं तो उसका एक भाग ऐसा होता है जिससे मन बनता है एक भाग ऐसा होता है जिससे रस बनता है और एक भाग उसी में से ऐसा होता है जो फालतू हो जाता है उससे मल बनता है ये कौन करता है बटवारा ये ये वो ऊपर वाला करता है भाई कैसे करता है उसके अंदर एक आग है पेट में पेट में आग है तो हम लोग जलते क्यों नहीं फिरते वो ऐसी आग है कि हम लोग नहीं जलते लेकिन खाने को वो पका देती है अच्छा एक मशीन भी है पेट में बड़ी आंत छोटी आंत वो क्या करती है वो घूमती है आपने खाया अंदर गया कि वो घूमना शुरू किया ऑटोमेटिक हाँ आपको पता नहीं है कुछ नहीं हम तो कुछ नहीं जानते क्या हो रहा है अंदर हा तो वो अंदर वो घूमती है और आग को साथ लेकर पकाती है और खूब पतला कर देती है खाने को उसी में से एक भाग रस बन जाता है फिर उस रस का रक्त खून बन जाता है फिर उस खून का एक भाग मांस बन जाता है अरे अरे, अरे। फिर मैदा बन जाता है उसी के एक अंश हड्डी बन जाती है और उसी से फिर एक अंश मज्जा बन जाता है एक बीर्ज बन जाता है अंत में वाह क्या बढ़िया मशीन है ऑटोमेटिक और आप खाने से भूख गई और ताकत आई चार दिन के भूखे थे एक गस्सा खाया आ, दूसरा गस्सा आख खुल गई है ताकत आई तृप्ति हुई भूख की निवृत्ति हुई ये सब हो गया एक खाना खाने से अपने आप हो गया है रक्त वगैरह सब बन गए ऐसे ही भक्ति कीजिए जितनी जितनी भक्ति उतना उतना वैराग्य देखिए गधे की कल से एक तराजू है उसमें दस किलो सामान रखा है ये संसार है इसमें हमारे मन का अटैचमेंट अटैचमेंटेंट है।, है मिठाई हमने उसमें से एक किलो निकाल के दूसरे तराजू में रख दिया तो इस तराजू में एक किलो आ गया लेकिन अभी ये नीचे नहीं गया ऊपर ही है क्योंकि इसमें नौ किलो है लेकिन अब इसमें एक किलो कम हो गया यानी एक बटे दस वैराग्य हो गया क्योंकि मन का अटैचमेंट एक बटे दस भगवान में हो गया अब भगवान में और आगे बढ़े 50% हो गया अटैचमेंट अब ये तराजू ऊपर आ गए दोनों बराबर हो गए अब संसार से वैराग्य 50% हो गया हो गया करना नहीं पड़ा क्योंकि एक मन है इसमें सेठ परसेंट था अब 50% भगवान में हमने कर दिया ये तो किया हमने ये अपने आप नहीं होगा भक्ति करना है ना न तो ये वैराग्य हो गया और इतने ही परसेंट भगवान ने कृपा करके अपना ज्ञान कराया भगवान का ज्ञान हमको प्राप्त करना है ना हाँ। अब जब पूरे ने दस किलो मिठाई हमने इसमें रख दी तो संसार से पूर्ण वैराग्य और भगवान की पूर्ण कृपा और भगवान का पूर्ण ज्ञान मैं कौन मेरा कौन माया भागी और भगवान ने प्रेम दान कराया और भगवान बंध गए हमारी मुठ्ठी में आ गए मैंने आपको बताया था ना दुर्भाषा के प्रकरण में कि भगवान कहते हैं मैं दास बन जाता हूं अजी आप तो वैराग्य और ज्ञान और भगवान के मोक्ष की बातें कर रहे हैं हम स्वर्ग चाहते हैं अच्छा अच्छा सुनो तुम भी सुनो भगवान्नी कृष्ण ने अर्जुन से कहा यत कर्म तपसा ज्ञान वैराग्य तोगेन सांख्य धर्मेण श्रेयोभिरी तैर मदगेन मद्भक्तौ तो ला स्वर्गवर्ग मध् धाम कथित बांचति ग्यारह बीस बत्तीस तैतीस भक्ति करने से कर्म का जो फल हो ज्ञान का जो फल हो योग का जो फल हो तपस्या का जो फल हो या और किसी भी साधना का जो फल हो सकता हो भौतिक या आध्यात्मिक वो तो सब मेरी भक्ति से मिल जाएगा अगर भगवान कहे बर मांगो और हम भक्ति के सिवा कुछ मांग लें तो भगवान कहते हैं बन गया बेवकूफ हम बच गए बाल बाल काग बचुंडी से भगवान ने कहा का भूसुंडी मांग अति प्रसन्न मुही जान दी दी कानी। मैं बहुत प्रसन्न हूं काग भूसुंडी अणिमा लगवा गरिमा है बड़ी बड़ी हैं सिद्धिया है, हाँ। मच्छर से भी छोटा बन जा तू अति लघु रूप न नुमाना कोई उतने भारी बन जाओ कि सारी दुनिया मिलके न उठा सके अंगद ने पैर रख दिया रात बड़े बड़े पहलवान गिर गए नहीं तस्से मस्त कर सके किसी के मन की बात जान ले यहां बैठे बैठे इंग्लैंड में अमुक व्यक्ति क्या कर रहा है देख ले बड़ी बड़ी सिद्धियां होती हैं मांग ले मोक्ष मांग ले अगर तुम तो कहता है ये है तो माइक मोक्ष सदा को मुझ में मिल जा काक बुजुंडी बड़ा होशियार था उसने कहा महाराज आति प्रसन्न होना ये हमारे लिए ठीक नहीं है हम तो अपड़ अपडंवार हैं कौआ हमार हमसे तो बस जरा सा प्रसन्न हो जाइए हा आति प्रसन्न ज्ञानियों से हो ये वे लोग बहुत मेहनत करते हैं अच्छा अच्छा ठीक है कुछ भी कहले बोल क्या चाहिए तब श्रुति पुराण जे गाव जे खोजत जोगी शनि प्रभु प्रसाद को पाव तो देव दया करी राम अविरल भक्ति जिसको बड़े बड़े योगी इंद्र मुनि इंद्र चाहते हैं नहीं, और नहीं मिलती साधन घई रना संगई रल सुचिरादपी और हरिणा भक्तृत सिंधु करोड़ों निष्काम साधनाओं से भी ये अनपाइनी अबिरल भक्ति नहीं मिलती और भगवान भी देना नहीं चाहते राके लुकाइया महाप्रभु जी ने कहा उसको छुपा के रखते हैं कि ये न मांगे तो अच्छा है क्योंकि सदा को दास बनना पड़ेगा और मोक्ष दे दो एक बार छुट्टी तो भक्ति से सब कुछ मिल जाएगा आपको देवर श्री भूताप तंद्रणाम पितृणाम नकिं करो चराजन सर्वात्म आया शरणम शरण्यम गो मुकुंदम कर कह रहे हैं ये भी नव योगीश्वर हैं उन्हीं में से एक हैं ग्यारह पांच इकतालीस के सामने प्रश्न आया कि ये जो ऋण बताए गए हैं देव ऋण ऋषि ऋण पितृण भूत ऋण ऋण ये पांच ऋण मनुष्यों के ऊपर है उनको उतारे तब मोक्ष होगा यज्ञ करे तो ऋषि ऋण जाएगा ऊण होगा वेदाध्यन करे तब देव ऋण से उण हो बेटा पैदा करे तो पितृण से उरुण हो और अतिथियों की आतिथ्य करे सेवा करे मेहमानों की तो ये इंद्र ऋण से उण होगा और पशु पक्षी को भी खिलावे अपने भोजन से थोड़ा अंश तो ये भूत ऋण से ऊण होगा पांच ऋणों से ऊण होकर तब मोक्ष मिलता है इन पांच में तीन प्रमुख है देव ऋण ऋषि ऋण ऋण पितृण तो मनुजी महाराज ने कहा था ऋणा नीति मनो मोक्षे निवेश है तो करभाजन कह रहे हैं ये जो भगवान की शरण में चला गया उसके लिए ये कायदा कानून नहीं है ऋण फिण बेटा पैदा करो वेद कहता है यदा हरेव बिरजेत तदा हरेव प्रब्रजेत पहला मंत्र जाग्ञ बल को उपनिषद जावालोपनिषद चौथे अध्याय का पहला मंत्र नारद परिब्राज को पिषद तीसरे अध्याय का सतहत्तरवा मंत्र जिस दिन वैराग्य हो छोड़ो संसार को वेद कह रहा है आ इनका पितृण रे खो पड़ा ऋण के लिए शादी करो बच्चा पैदा करो अगर बच्चा पैदा करने से मोक्ष मिलता तो एक कुत्ते के तीन तीन बच्चे होते हैं और बकरी के चार चार बच्चे होते हैं इकट्ठे ये सब वो लोग चले जाते अरे बहुत से जीव बारह बारह पच्चीस पच्चीस अंडे दे देते हैं इकट्ठा तमाम बच्चे हो गए उनको गोलोग भेज दो इससे कुछ नहीं होगा सुखदेव परमहंस कहते हैं परीक्षित से अका सर्व कामोक्ष काम, काम उदारधी तीव्रे नक्त योगे नजेत पुरुषम परम दो तीन दस भागवत परीक्षित चाहे निष्काम हो चाहे सकाम हो सर्व काम कोई काम ना हो उसकी या मोक्ष काम हो केवल श्री कृष्ण की भक्ति करें ये सब अपने आप मिल जाएगा मांगना तो पड़ेगा नहीं नहीं गरुड़ पुराण आया वो कहता है यद दुर्लभम यद प्राप्त मनसो योचरम तदप्य प्रार्थित ध्यातो ददाति मधुसूदना जो दुर्लभ जो अलभ्य अप्य वो भी भक्ति करो भगवान बिना मांगे अप्रार्थिता बिना मांगे दे देंगे अपनी भक्ति को छोड़कर जो भी मांगो या ना मांगो सब देने को तैयार है बड़े आराम से और अगर भक्ति मांगो तो वो भी देंगे मना नहीं कर सकते लेकिन जरा <laughs> जब काग बुसुंडी ने ये मांगा अबिरल भक्ति तो भगवान को कहना पड़ा सुनु सुन तय परम सयाना काहे न मांगसी आस बर दाना पड़ा चाला कू अरे सरकार हमको संसार वाले कहते हैं कौवा होता बड़ा सयाना दो आख बड़ा सयाना होता है एक आख है उसके कौ के एक, एक आंख होती है वो दोनों ओर ले जाता है दो आखे रहते भी काना हमने दर्जा दो में पढ़ा था <laughs> अरे अपने बच्चे को कोयल के पास चुपके से रख देता है कौआ दोनों काले काले है न? और कोयल समझती है मेरे बच्चा है तो पाल पोस के उसको बड़ा करती है अब जब वो काव काव बोलने लगा और रे रे तो मेरा बच्चा नहीं है, है? अरे कोयल तो मीठी आवाज में बोलती है ना ऐसे बोलती है ये तो कौवा इतना चालाक होता है तो भगवान ने कहा हा तो अरे भाई ठीक है ऐसा है कि भक्ति करत सोई मुकुत गोसाई आने इच्छित आवत बरिया बिना चाहे मुक्ति आती है मिलती है हाथ जोड़ कर खड़ी होती है मैं दासी बन जाऊंगा आपकी हा तो जो अप्राप्त भी हो बिना मांगे भक्ति से मिल जाता है अरे सुनो गधे की अकल से संसार जितना बड़ा है हाँ, इसका अध्यक्ष कौन है भगवान उनके अधीन है मोक्ष मुक्ति उनकी नौकरानी है उसको चाहते हैं ज्ञानी लोग परमहंस लोग ऐसे वैसे ज्ञानी को कहा मिलेगी वो संतों ने कहा है दासी सी तो रे रे। ये तो लाजर मूर्ख बाने मुक्ति रेरे ये शर्म की बात है नौकरानी के पास जाओ मांगने अरे तुम्हारा स्वामी तो भगवान श्री कृष्ण है हा? तो उसकी नौकरानी है वे मुक्ति वो मांगो वो तो अपने आप होगी अरे आप लोगों ने एक इतिहास पढ़ा होगा सत्यवान सावित्री का हा सुना है क्या हुआ था सत्यवान को जब मरने के बाद जमराज ले जाने लगे तो सावित्री इतनी सती थी कि उसने देख लिया यमराज को यमराज को अरे संसारी आदमी कैसे देखेगा माइक दृष्टि से वो तो बहुत बड़ा शक्तिमान देवताओं का राजा है हा तो उसकी दृष्टि थी दिव्य वो तो भी चल पड़ी पीछे तू क्यों रही है अरे तो तुम हमारे पति को ले जा रहे हो तो क्या करती मैं यहां अकेले क्या करूंगी नहीं, नहीं ये कायदा नहीं है जिसके समय हो गया वही जाएगा नहीं, मैं तो चलूंगी मैं कह रहा हूं ना कि मैं नहीं दूंगा इसको और जो बर्चा है मांग ले मैं धर्मराज हूं जमराज हूँ और कोई चीज मांग ले ये नहीं मिलेगा कहा कहा कहा दे दोगे जो हमारे सौ पुत्र कहा जा जा, भाग जा, दे दिया कहा ए, ए पति कैसे ले जा रहा है कैसे होंगे सौ पुत्र अरे मैं तो छठा गाई में आ गया अब क्या करें? अब सौ पुत्र तो जब मैंने दे दिया बरदान तो सौ साल की तो गारंटी हो ही गई इसके पति की छोड़ना पड़ा ऐसे ही भक्ति से मुक्ति अपने आप हो जाती है आग जलाओ प्रकाश अपने आप हो जाएगा अलग से प्रकाश के लिए जरूरत नहीं है कुछ करने की ऐसे ही भगवान ही जब तुम्हारे अंडर में हो गया तो भगवान के अंडर में रहने वाले सब सामान तुम्हारे अंडर में हो गए बस सीधी सीधो बात है भगवत किंचना सरबईर गुण तत्व समा सुरा हा भद्र श्रवा ने कहा भगवान से जिसके भगवान की भक्ति कर ली सब गुण उसमें अपने आप आ जाएंगे सत्य अहिंसा जितने भी दिव्य गुण हैं हरा वक्त कु मनोरथे नास बच अठारह बारह भागवत भगवान की भक्ति जितनी जितनी होती जाएगी ये दैवी गुण अपने आप आते जाएंगे बिना बुलाए ये तो सब भगवान के सर्वेंट है कंद पुराण कहता है अंत शुद्धि बहिशु तप शांत प्रपद्यन्ते हरि सेवा भी जो भगवान के भक्त हैं उनकी बाहर की शुद्धि भी अंदर की शुद्धि भी दोनों हो जाती है बिना नहाए बाहर की भी और मन की भी और जितनी तपश्चर्या और शांति आदि गुण है सब अपने आप मिल जाते हैं पद्म पुराण कहता है अपवित्र पवित्रो वाह सर्वावस्था गोवा यश नरे पुंडरी श्री कृष्ण का स्मरण करो भक्ति करो तो भीतर की शुद्धि भी हो जाएगी बाहर की भी और बची क्या अरे बाहर के न भी हो हम नहा लेंगे <laughs> साबुन लगा लेंगे भीतर की हो गई तो फिर क्या और क्या कमी है आजी मैंने तो सुना है धर्म वर्म करने से भी मन शुद्ध होता है न कहा सुना है आपने पापों के प्रायश्चित लिखे हैं शास्त्रों में लेकिन उससे पाप धुलता है तई स्तान्यपो ध्यान जपादि भी ना धर्म जम तद हृदयम तदपिघ्री से भया ये जितने भी साधन हैं जब तप पाठ, यज्ञ, इन सब साधनों से पाप धुलता है अंतःकरण नहीं धुलता हमने एक गोहत्या की उसका प्रायश्चित लिखा है हमने कर दिया हम गोहत्या के पाप से बड़ी हो गए लेकिन कल फिर करेंगे जैसे डक लोग उनको सजा हो गई दस साल की भोग के आए फिर डाका डाला मन शुद्ध नहीं कर सकता कोई भी साधन भक्ति के सिवा कथम बिना रो मह द्रवता और धर्म सत्य दू तो विद्या तपसान्विता मद भक्त्या पे तुम्हारा तो न सम्यक प्रपुनाति सत्य और दया से युक्त भी धर्म हो तपश्चर्या से युक्त ज्ञान हो तो भी अंत करण की शुद्धि नहीं कर सकता वस्तुतः बुद्धि शुद्धि नहे कृष्ण भक्ति भी आ शंकराचार्य ने, ने भी मान लिया अपनी मां से कहा शुद्धयत ही अंतरात्मा कृष्ण पद भक्ति मृत बिना श्री कृष्ण की भक्ति के अंतःकरण करण शुद्ध नहीं होगा तो अंतःकरण करण शुद्धि के लिए श्री कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी भक्त मार्ग वाले को भी ज्ञान मार्ग वाले को भी पहले यही करनी पड़ेगी योग मार्ग वाले में भी पहली शर्त है सोच मन की शुद्धि और सबके लिए नंबर एक है श्री कृष्ण की भक्ति इसके किए बिना मन शुद्ध नहीं होगा मन शुद्ध हुए बिना वो ज्ञान में जाएगा योग में जाएगा बेमौत मरेगा और लक्ष्य की प्राप्ति तो हो रही नहीं तो भक्ति से सब कुछ मिल जाता है यया सर्वम बाप्य गरुड़ पुराण सब कुछ जो चाहो मिल जाए औरे इसी भक्ति के बल पर देखो रावण ने ऐसा वरदान ले लिया कि राम हार गए बाढ़ मार मार के मारा और फिर हंसता हुआ उसका सिर आ गया और फिर हंसा रावण और मारो अरे मारेंगे फिर लग गया और मारो राम ऐसे देखते रहे शकल के तो मरते ही नहीं वो तो विभीषण ने बता दिया सर्वज्ञ राम को इसके यहाँ बाण मारो महाराज ये इधर मारने से नहीं मरेगा आ, भक्ति से ऐसे ऐसे, ऐसे बर लिए है राक्षसों ने एक राक्षस ने भस्मा सुर ने शंकर जी से बर मांगा कि जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए उन्होंने कहा जाओ बेटा दिया और उसके बर मांगने की मंशा थी पार्वती को हड़प ले तो शंकर जी के ऊपर सिर पे हाथ धर देंगे वो भस्म हो जाएंगे तो पार्वती जी को हमले उड़ेंगे <laughs> आ, ऐसे ऐसे उसने बड़ी तीव्र भक्ति तपस्या तो की और शंकर जी बोले भाले दे दिए पर अब उसने खदेड़ लिया शंकर जी को नकारे ने क्या कर रहा है क्या, क्या कर रहा हूं मैं देख रहा हूँ तुम्हारा वरदान सही है कि गलत है अरे तो और किसी पर देख ले ना ना ना हम तो तुम्हारे ऊपर अजमाएंगे भगवान के पास श्री कृष्ण के पास महाराज ये क्या बात बात क्या है अरे भाई कहा हमको हमको बरदान दिया इन्होंने कि सिर पे हाथ रखने से वो भस्म हो जाएगा तू भंगेड़ी के चक्कर में आ गया तू ये तो भांग पीते हैं, धतूरा पीते हैं नशे में रहते हैं ऐसे ही अंड बंड बोल देते हैं अगर तुझको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो सिर्फ हाथ रख के देख ले और रखा अपने सिर पर जल्दबाजी में हो गया खुदाई तब शंकर जी की जान बची ह ब्रह्मा को दे दी ब्रह्मा ने ब दे दिया हिरण कटपू को ना दिन में मरे ना रात में मरे और कहा जाए वैसे ही होगा अब वो भगवान के ही खिलाफ हो गया नृसिंग भगवान ने जब मारा तो ब्रह्मा को डांटा नरो न संभव सात दस तीस ऐ ब्रह्म ऐसा बर नहीं दिया करो राक्षसों को <laughs> ब्रह्मा को कहना पड़ा हमारा गलती हो गई भक्ति जैसे आपको मिलता है आप जो चाहें लेकिन वो भक्ति सिद्धा भक्ति है हमको तो साधन भक्ति करना है उसके विषय में समझना है कल से बोलिए लाडली लाल की